तो धीरो न तो धीरो न सोचति सोचति च स्वनाता उन्पश्य महाु आत्मान मत्वा धीर न अन्वेन। सोचती अन्य स्वप्ना जागृता स्वप्न च जागृतांतम उभतम विभुम आत्मनम मत्वा धीर न सोचती हो जाएगा hmm. स्वप्नातम का अर्थ है स्वप्न का प्रपंच स्वप्न का प्रपंच मतलब स्वप्न में जितना दिखाई देता है सबको क्या कहेंगे स्वप्न का प्रपंच जागृत आंतम करते, है जागृत का प्रपंच जागृत अवस्था में जो सब दिखाई देता है तो स्वप्न जागृत स्वप्न के प्रपंच और जागृत के प्रपंच को इन करते जिस परमात्म रूप साधन से अनुपस्थिति करते देखता है दृष्टाजी अनुपस्थिति करते देखता है कौन देखता है द्रष्टाजीव दृष्टाजी कर्ता का ध्यान कर लेना दृष्टाजीव स्वप्न के प्रपंच को और जाग्रत के प्रपंच को इन दोनों को दृष्टा और स्वप्न के प्रपंच और जाग्रत के प्रपंच इन दोनों को जिस परमात्मा के द्वारा देखता है हो जाएगी प्रसन्त की परमात्मा ज्ञाप्रधान साधन है जानने का जैसे इंद्रिया साधन है वैसे परमात्मा भी साधन है सबसे प्रधान साधन परमात्मा ही है महान विभूम आत्मान धीरा न सोचती महंतम करते महान मान का मतलब यहाँ सर्वात्मा होने से मान है मानतम कर सब का सर्वात्मा सबके आत्मा व्यापक सब परमात्मा का विभूम करते व्यापक आत्मानम कर परमात्मानम सबके आत्मा व्यापक परमात्मा का साक्षात्कार करके कौन साक्षात्कार करके धीर व्यक्ति धीर कर मुख न सोचती शोभ नहीं करता है सर्वात्मा व्यापक परमात्मा का साक्षात्कार करके मुंहसूस हो नहीं करता है एक बार और स्वप्न जागृत स्वप्न के प्रपंच और जागृत के प्रपंच इन दोनों को जिस परमात्मा रूप साधन से देखता है उस महान व्यापक परमात्मा का साक्षात्कार करके मुंहसूसोग नहीं करता है तो जब उसका साक्षात्कार होता है तब शोक नहीं रहता है और पहले जो भी जितने प्रकार के ज्ञान होते हैं चाहे स्वप्न के पदार्थों का ज्ञान हो या जागृत के पदार्थों का ज्ञान हो वो परमात्म रूप साधन से ही होता है उनके बिना नहीं होता है उनकी कृपा के बिना नहीं होता है अब ये देखना स्वप्न अवस्था के पदार्थ अलग हैं, जागृत अवस्था के पदार्थ अलग है स्वप्न में मान लीजिए आपने बहुत दूर की वस्तु देख ली तो वो यहाँ तो नहीं है ना वो तो वहां है तो बात ऐसी है कि जो स्थूल कर्मों का फल तो जागृत अवस्था में भोगा जाता है और जो कर्म बहुत सूक्ष्म होते हैं जागृत अवस्था में जिन कर्मों का फल नहीं होगा जा सकता है उन कर्मों के फल भोग के लिए स्वप्नावस्था आती है तो स्वप्नावस्था में के पदार्थ रचे भगवान के सुख दुख का भोग कराने के लिए स्वप्नावस्था के पदार्थों की रचना होती है वो केवल दृष्टा मात्र के द्वारा अनुभाव उसको केवल स्वप्नदृष्टा ही देख सकता है मात्र के भाग और केवल स्वप्न काल में ही रहने वाले पदार्थों की रचना मानी जाती है केवल स्वप्न में ही रहेगा और सोपन ही रहेगा करेगा। में देखे कमरे में सो रहे रेलगाड़ी आ गई रेलगाड़ी आगे कमरे में आ पाएगी पूरी हाँ तो वो क्या वो विलक्षण पदार्थ है ऐसा तो ये स्वप्न तो ऐसा होता है स्वप्न तो से मन अपनी मन की स्थिति का पता तो चलता है मन कैसा है हमारा ऐसा तो ये कहते हैं स्वप्न के पदार्थ और जागृत के पदार्थ इन दोनों को जिस परमात्मा से सीखता है उस व्यापक परमात्मा का साक्षात्कार करके वीर व्यक्ति सुख नहीं करता है तो पदार्थ अलग है स्वप्न के और जागृत के तो सभी प्रकार के ज्ञानों का सभी प्रकार के ज्ञान का प्रधान साधन परमात्मा है क्यों क्यों तो परमात्मा से ही प्रेरित होकर जीव जानने में प्रवृत्त होता है विषय का ज्ञान करने में जब जीव प्रवृत्त होता है तो पेड़क परमात्मा ही रहते हैं और इंद्रियों को भी सामर्थ्य प्रदान करने वाले परमात्मा है।, है उनको भी सामर्थ्य प्रदान करने वाले परमात्मा है इसलिए परमात्मा प्रधान साधन कहते हैं परमात्मा को प्रधान साधन कहा जाता है तो उस व्यापक परमात्मा का साक्षात्कार करके मानी सभी दुखों से रहित हो जाता है स्वप्न जागृता शोचतीन पहांत विभुमात्म मीर न सोचति सोचति एन न शोचतिता एन अन्य मानतम जागृता और जागृत अवस्था में दिखाई देने वाला प्रपंच है दोनों को भू एन जिस परमात्म रूप साधन से देखता है कुंभ दृष्टा तो यहाँ धीरा का महान व्यापक परमात्मा साक्षात्कार करके शोक नहीं करता है परमात्मा के दर्शन से शोक रहित हो जाता है, है। लगाइए भक्त में सकलम स्वप्नातांतम तो भे सकलम करते संपूर्ण क्या संपूर्ण स्वाप्त प्रपंचम जागृत प्रपंचम क्या स्वप्नातम करतेम और जागृत आंतम करते हैं जागृत प्रपंचम स्वपनावस्था तो के प्रपंच और जाभिद अवस्था के प्रपंच स्वप्न तो अवस्था के संपूर्ण प्रपंच और जाभिद अवस्था के संपूर्ण प्रपंच तो, को मन आदि इंद्रियो को सामर्थ्य देने वाले मन आदि इंद्रियों को सामर्थ देने वाले जिस परमात्मा से लोक देखता है जिस परमात्मा से प्राणी देखते है या जिस परमात्मा से प्राणी देखता है लोका करते प्राणी या मन आदि इंद्री भावापन्न है न इस हो जाएगा मन आदि इंद्रियों को सामर्थ्य के साधन मन आदि इंद्रियों को सामर्थ्य प्राणी देखता है प्राप्त इंद्र लक्षणिक अर्थ करना मन आदि इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाले लगे ना ये संपूर्ण ये सकल है ना कि स्वप्न अवस्था के संपूर्ण प्रपंच और जागृत अवस्था के संपूर्ण प्रपंच को ज्ञान की साधन मन आदि को सामर्थ देने वाले जिस परमात्मा से या जिस रूप साधन से प्राणी देखता है मानतम आत्मा धीरो महान व्यापक मानकर सर्वात्मा किया था ना सर्वात्मा व्यापक परमात्मा का कर साक्षात्कार करते व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति शोक नहीं करता है तुलसी राज ने जो कहा जगत सब सुपना को जगत, जगत को सपना तुलसी राज ने कहा जगत ऐसी हटाने के लिए रहते है इसलिए तोड़ना चाहिए में तो करके तो है तो है। हाँ। तो तो ये हीरो न सोच की परमात्म साक्षात्कार से सर्वात्मा व्यापक परमात्मा के साक्षात्कार से शोक की निवृत्ति कही गयी थी अब परमात्मा के सर्वेंद्रीय नियंत्रित हो परमात्मा सभी इंद्रियों का नियंता है नमात्मा के सर्व इंद्रिय नियंत्रित का तृतीय और चतुर्थ से प्रतिपादन किया गया था क्योंकि देखो स्वप्न के प्रपंच और जागरूक के प्रपंच दोनों को जिस परमात्म रूप साधन से देखता है तो परमात्मा कैसे साधन बनते इंद्रियों को सामर्थ्य देते इंद्रियों को सामर्थ्य इंद्रियों के नियंत्रण हो और तीसरे में भी था इन रूपम रसम दंडम शब्दी की मत परिशिष्ट थे तो जिससे रूप रसगंध स्तर सबको जानता है, है? कैसे होने से वो सबसे बड़ा साधन है लगाइए उसके करते परमात्मा के सर्वेंद्रियंत्रित्व का तृतीय और चतुर्थ से प्रतिपादन करके आप त्रिकाल वर्ती तीनों कालों में रहने वाले पदार्थों के नियंत्रित्व का प्रतिपादन करते हैं परमात्मा तीनों कालो में रहने वाले पदार्थों का नियंत्रण है इसे कहते हैं या इनम वेद आत्मान जीवम अंतिकार न न यह यह सते ईशान भूतभव्य तत विजुसते एक वै तत् यद्वदम इद जीव अत यदम इदम जीवम अतिकात् भूतभव्य ईशानम आत्मा वेद दोबारा एक बार और लेखना य मध्यदम इदम जीवम अतिकात् भूत भव्य ईशानम आत्मनमेदा न नीधभ तथी यह करते जो मध्दम यहाँ देखना मधु अति मध्दम मधु को खाने वाला मधु पर फल है कर विषय प्राणी को कर्म का फल कैसा लगता है मधु के समान लगता है है ना विषय प्राणी को कर्म का फल मधु के समान लगता है इसलिए यहाँ पर करु फल के लिए मधु सब है मध्वदम का कर्म फल को खाने वाला कर्म फल का भोक्ता कर्म फल काम फल का भोक्ता कौन है जीव तो यहाँ पर अयम इमो इमे इमा होना चाहिए तो छंद प्रयोग होने से इदम हो गया है जो कर्म फल के भोक्ता इस जीव को अंतिकात कर समीप में विद्यमान इस जीव को और जीव के समीप में विद्यमान भूत भव्य ईसानम भूतकाल यहाँ भूत काल में विद्यमान पदार्थ भूत अर्थ भूतकाल में विद्यमान चेतना चेतन और भव्य अर्थ है भविष्य काल में विद्यमान चेतना चेतन और उपलक्षण से ले लेना वर्तमान काल में वर्तमान काल में विद्यमान चेतना चेतन का के शासक ईसानम कर शासक नियंत्रण किसके भूतकाल भूत काल वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों कालों में विद्यमान चेतना चेतन के शासक क्या है शासक कौन सा शासक है आत्मानम मतलब परमात्मा तीनों कालों में विद्यमान चेतना चेतन के शासक परमात्मा को है। जानता है क्या है जानता है यह दोबारा देखना जो कर्म फल के भोगता इस जीव को और जीव के समीप में विद्यमान तीनों कालों में रहने वाले चेतना चेतन के शासक परमात्मा को जानता है किसको किसको जानता है बोलो जो कर्म फल से भोगता इस जीव जीव को जीव को जानना मतलब जीव का साक्षात्कार करना जीव हृदय में आत्मा है ना तो उसको साक्षात्कार करना आत्मा को और शासना पहले परोक्ष जानना बाद में परोक्ष जानना जो कर्म फल के भोगता इस जीव को और इसके समीप में विद्यमान तीनों कालों में रहने वाले चेतना चेतन के शासक परमात्मा को जानता है लगेगा किसको किसको जानता है एक हो की दोगो? दो को दो कौन हो? को भोक्ता और तीनों कालो विद्यमान ठीक है अब देखना तथा तथा कर उस कारण मतलब उनको जब परमात्मा को जानने के कारण परमात्मा को नीजु निंदा नहीं करता है तथा करते परमात्मा को जानने के कारण किसी की अध्ययन कर लेना परमात्मा को जानने के कारण किसी की निंदा नहीं करता है मतलब ऐसा वो जो व्यक्ति के अपने हृदय में विद्यमान जीवात्मा को जानता है और हृदय में जीवात्मा है और उसके समीप में ही परमात्मा बैठे हुए है और जीवात्मा को और इसके समीप में विद्यमान तीनों काल में रहने वाले चेतना चेतन के नियंत्रण परमात्मा को जानता है वह उनको जानने के कारण किसी की निंदा नहीं करता है निंदा नहीं करता है मतलब वो जानता है कि ईश्वर से प्रेरित होकर सब कुछ हो रहा है तो फिर यदि उसको कोई सताएगा भी तो निंदा नहीं करेगा है ना क्योंकि देखो राजा राजा एक सेवक से दूसरे सेवक को जब दंड दिलाता है तब जो व्यक्ति दंड पा रहा है वो दंड देने वाले सेवक का दोस्त मानता है नहीं। तो वैसे ही जो है ना ये कर्म फल का भोग कराने के लिए भोग करने के लिए ईश्वर से प्रेरित होकर कोई परेशान कर रहा है ऐसा मान उसे उसकी निंदा नहीं करता है बल्कि वो क्या सोचता है ये तो बड़ी कृपा कर रहा है हम ये हमारे पापों हमारे कोई पाप आ गए है तो हमारे पाप का ये फल भोग हमारे पाप का फल मिल जाए इसलिए कृपा कर रहा है मेरे उतर पाप का फल उगाने के लिए ऐसा गुरु प्रसन्न हो जाता है निंदा नहीं करता है पूर्व में प्राप्त कहा गया परम्पर कहाँ तक विष्णु परमाया था कहा परम्पर एत कर इस मन से प्रतिपाद्य कौन सियंता परमात्मा ईशान कहा गया ना इस पूर्व में प्राप्त कहा गया परम्पर इस मन से प्रतिपाद्य सब नियंत्र परमात्मा वही करते ही परमात्मा ही है देखो व्याख्या में मधु करु हलन मधुवत मधुर तया आपातता प्रति तद अति घूते मधुरा मधुकर्थ करुफल क्यों क्योंकि आपातता करते अचानक सहसा क्योंकि आपातता मधु के समान मधुरत्वन प्रतीत होता है क्योंकि आपातः मधु के समान मधुर रूप से प्रतीत होता है तद कर से मधु है ना तद अति अति कर तद कर से मधु मधुवत मध्वरा क्ष मधु अतिति मध्वदा अतिगत भूखते कर्म फल को भोगता है इसलिए जीव को कहते हैं तो वाले जीवात्मा है। तो जीवा का निर्देश, निर्देश किया जाता है और गुहाम प्रविष्टो इस प्रकार जीवात्मा के समीप में विद्यमान परमात्मा का निर्देश किया जाता है जो कर्म फल भोगता आत्मा को और उसके समीप विद्यमान ती, ती, तीनों कालों में रहने वाले चेतना चेतन के शासक परमात्मा को जानता है वह यह भी समझता है कि भगवान स्वतंत्र और चेतना चेतन जगत उसके अधीन है, है देखिए। चेतन जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही परमात्मा से प्रेरित होकर कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं इसलिए यदि कोई ज्ञानी को उपासक को पीड़ित करता है तो वह समझता है की मुझे पाप के फल का भोग करा निर्मल बनाने के लिए ईश्वर से प्रेरित होकर कृपा ही कर रहा है कौन सताने वाला इस प्रकार जब अपने को सताने वाले का भी आभार व्यक्त करता है तो किसी की भी निंदा नहीं कर सकता तो यहाँ पर ध्यान देना तथा करते परमात्मा को जानने कारण न बिजगुपते वह किसी की निंदा नहीं करता है अच्छा परमात्मा को जानने कारण किसी की निंदा नहीं करता व्याख्या में आइए कुछ विद्वान इस मंत्र में आए तथा पद का तदनंतर तटापकार से तरंतर और तरंधर का क्या है? इसके पश्चात करते हैं इसके पश्चात किसके पश्चात जानने के पश्चात तो क्या होगा तो उनको जानने के पश्चात परमात्मा को जानने के पश्चात निंदा नहीं करता है निंदा नहीं करता है या अर्थ संभव होता है अच्छा देखो इष्ट करने वाले से राग और अनिष्ट करने वाले से द्वेष होता है किसी की निंदा करने का कारण होता है द्वेष सबको सम्यक जानने वाले ब्रह्मोपासक के शत्रु होते ही नहीं इसलिए वह किसी से द्वेष नहीं करता है एक मिनट यह अर्थ संभव होता है लगाइए यहाँ पर पहले तो यह हो गया ना कि इसके तद का हुआ तथा उसके इसके पश्चात पर वह परमात्मा को जानने के पश्चात निंदा नहीं करता है अब देखना एक और अड़ा गया हालत इष्ट करने वाले से राग और अनिष्ट करने वाले से द्वेष होता है किसी की निंदा करने कारण द्वेष होता है सबको सम्यक जानने वाले ब्रह्मो व सबके शत्रु होते ही नहीं इसलिए वह किसी से द्वेष नहीं।, नहीं करता है अच्छा एक बार ध्यान देना ये और समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है निंदा करने कारण द्वेष होता है ना और जब द्वेष नहीं करेगा तो क्यों नहीं करे जब द्वेष नहीं करेगा तो निंदा करण द्वेश होता है ना और जब उसके जिसके ब्रह्मोपास शत्रु नहीं है तो वो द्वेष नहीं करता है द्वेष नहीं करता है तो द्वेष न करने से क्या होगा निंदा नहीं करेगा निंदा कारण द्वेष है ना समझ लेनाख्याकार भी का करते हैं कि जो जीवात्मा और सर्वनियंत्रता परमात्मा को जानता है कोई उसकी निंदा न करे जिसकी जानने वाले की है ना किसकी निंदा न करे जानने वाले की निंदा न करे रंग रामा है क्योंकि वैसा ज्ञाता सबके द्वारा सम्माननीय है जो आत्मा को जानता है और उसके समीप में विद्यमान परमात्मा को जानता है पूर्व में न के द्वारा पूछा गया और बाद में यम के द्वारा कहा गया परमपद इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादित सबका शासक है ईशान भूतभव्यस्त न जुगुषकूत यदम आत्मा जीव अत ईशान भूतभव्य से न इदम् एक तधम जीव इदम् जीव अत ईशान आत्म वेद अंतिका ईशान आत्म वेद नहीं एक बार अंतिका वेद है ना भूत भव्य ईसान आत्मान वेद तथा नई अब इसको समझो यह भोक्ता भोक्ता ईदम जीवम इस जीवात्मा को कर्म फल भोक्ता इस जीवात्मा को और अंतिका इस जीवात्मा के समीप में विद्यमान भूत भव्य तीनों कालों में होने वाले चेतना चेतन के शासक ईसान शासक आत्मान परमात्मा को वेद जानता है जीव को और इसके समीप में विद्यमान त्रिकाल वर्ती चेतना चेतन के शासक परमात्मा को जानता है तथा तो उस कारण वह एक रंग रामन उसने अर्थ किया है की कि उस कारण इस जानने वाले की कोई निंदा न करे जानने वाले की निंदा मतलब जानने के कारण है। जानने वाले की निंदा न करें, किसकी निंदा जानने, वाली। जानने वाले की निंदा करना न करे रंग राम करते हैं सबके द्वारा वो जो जानता है ऐसा तो पूर्व में तष्णु परम पक कहा गया प्राप्त इस मन से निर्दिष्ट परमात्मा स्वरूप ही है देखना ये लिंग बात ना होना चाहिए में है। हो बताते हैं रितम पिवंतो इस प्रकार कहे गए कर रितम पिबंतो याद यहाँ पहले इस प्रकार कहे गए कर भोक्ता जीवात्मा को और गुवाम प्रविष्टो इस, इस कही रीति इस प्रकार कही भी रीति के अनुसार का जीव के समीप में विद्यमान तीनों कालों में रहने वाले चेतन के ईश्वर को ईशान है ना जीव के समीप में विद्यमान तीनों कालों में रहने वाले कौन चेतना चेतन और चेतना चेतन के ईश्वर को जो जानता है यहाँ चाह है चाकन में दोबारा देखना रितमत कर्म फल को जीव आत्मान जीवम पर जीव आत्मानम यहाँ करना जीवात्मा को और गुवान प्रविष्ट तो इस प्रकार कही गई रीति से जीव के समीप में विद्यमान के शासक को जो जानता है तो करने वाला होने पर भी उसकी निंदा करे मतलब यदि वो पाप कर्म करता हो तो भी निंदा न करे एक बार जान देना जो परमात्मा वो ठीक ठीक जानता है उसकी कोई निंदा न करे तो यदि उसने अतीत में कभी कुछ कर भी दिया है, है ना तो भी निंदा न करे अब तो भजन में लगा और निंदा तो पापी की भी नहीं करनी चाहिए है ना ये तो परमात्मा को जानता है ये प्रसन्नता में कहा गया कि करने वाले, करने वाले, करने वाला होने पर भी उसकी कोई निंदा ना करे तो यहाँ पर ध्यान देना तथा कथ कर देना जानने के कारण जानने वाले भी निंदा न करें तथाकृत जानने कारण कभी जानने वाले की निंदा न करे ध्यान देना यहाँ पर बीजगुप्त है ना ना को नी ज निंदा ना करे तो यहाँ पर ये कैसे अर्थ हो गया निंदा तो बताते हैं गुप्त गुप्त धातु है ना गुप्तिस की दिव्यासन यहाँ पर जुगुप्ता शब्द निंदा वाला कहा गया है गुप्त गुप धातु है ना यही मतलब निंदा निंदा वाली आई है गुप्तच की दिव्यान है ना गुप्त धातु से स्तन कर देंगे तो क्या होगा जुगुप्ता गुप्त धातु से निन्दा सन होता है गुप्त धातु से यहाँ पर जुगुप्ता सब निंदार्थ वाला कहा गया है और यहाँ तथा पंचमी कैसे आई तो कहते हैं तो, तो ऐसा देखना सिद्धांत कथम भर गया जुगुप्ता के विषय तो में पंचमी युक्ति होती है तो मतलब तथा जी हो जाएगा उससे जानने वाले नहीं जानने जानने की कर। कर जानने जानने वाले वाले वाले हाँ। वाले की की की की निंदा न क्या होगा अभी है पहले जैसा बताया था इससे जो है निंदा के विषय में पंचमी पुष्टि होती है वाले की तटाकने वाले की निंदा होना चाहिए ऐसा न किया है, वही का पूर्व के समान अच्छा है। या पूर्वम तपसो जातम अद्हा पूर्व जायत गुहाम प्रवेश तिठंत्यत तपसा जा पूर्वत गुवाशति यूतेखना य अजायत हो जाएगा अजायत प्रथम पंक्ति के अंतिम में है यह पूर्वम अजायत फिर पहले आइए तपसा पूर्वम दो बार आया है ना बाद वाला तपसा पूर्वम बाद वाला पूर्वम पकड़ो तपसा पूर्वम जातम जातम प्रथम पंक्ति में है तपसा पूर्वम जातम नीचे आइए गुवाम प्रतिष्ठम भूते भी यह भूदेवी यह तत्दवय लगाइए यह पूर्वयत यह पूर्व अदया अजात पूर्व जाप्यत तत्तवयी यह पूर्व अदय जातम यह कर्त जो कौ ब्रह्म जो ब्रह्मा पूर्व करते वृष्टि सृष्टि से पहले जल से अजाय उत्पन्न हुए जो ब्रह्मा वृष्टि सृष्टि के पहले जल से उत्पन्न हुए जो ब्रह्मा पहले जल से उत्पन्न हुए सभी प्राणियों में पहले ब्रह्मा खूब अब, तो सम... अब देखो परमात्मा समस्ती सृष्टि करते हैं समृष्टि सृष्टि का मतलब है कि भगवान संकल्प करके और ये क्या है भूत है अहंकार एकादश इंद्रिया तल तनमात्राओं और भू भूतों की सृष्टि कर देते हैं फिर पंचीकरण करके ब्रह्मांड बना देते हैं ब्रह्मांड बना करके क्या करते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा को बना देते हैं है ना ब्रह्मांड बना करके ब्रह्मा को बना देते हैं यहाँ तक की सृष्टि समष्टि सृष्टि कही जाती है आगे वाली सृष्टि ब्रह्मा जी कहते हैं करते हैं तो उसकी सृष्टि को कहते हैं वृष्टि सृष्टि तो ब्रह्मा जी करते हैं तो यहाँ कहते हैं यह जो ब्रह्मा पूर्वम कर पहले, से पहले मतलब सभी प्राणियों की सृष्टि से पहले अथवा कई अभ्य सृष्टि के पहले जल से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा को जल से उत्पन्न किया तपसा पूर्व जा कर थे संकल्प की परमात्मा के संकल्प से तप कथे संकल्प यश ज्ञान वपा परमात्मा का तब क्या है ज्ञान ज्ञान का थे संकल्प है की तपसा करते संकल्प परमात्मा के संकल्प से पूर्व जातम पूर्व कर्थ रुद्रादि की उत्पत्ति से पहले जातम कर्थ उत्पन्न हुआ जो परमात्मा के संकल्प से रुद्रादी की उत्पत्ति से पहले उत्पन्न है तथा गुवाम प्रविष्यम हृदय गुवा में प्रवेश करके निवास करने वाले ब्रह्मा का भी शरीर है तो ब्रह्मा भी हृदय बुवा में प्रवेश करके निवास करते हैं तो देखना परमात्मा के संकल्प से पूर्वम जातम रुद्रादी की से पहले उत्पन्न होकर गुहाम प्रवेश में प्रवेश करके निवास करने वाले भूते भी गर्द है दे इंद्री और अंताकरण से युक्त उस चतुर्मुख को भूतेवी गर्थ है कि भूतों से युक्त मतलब दे इंद्री और अंताकरण से युक्त उस चतुर्मुख को यह है जिस परमात्मा ने देखा उस चतुर्मुख को जिस परमात्मा ने देखा और ध्यान देना तो किस अभिप्राय से जिस परमात्मा ने देखा किस अभिप्राय से, से देखा कि संपूर्ण सृष्टि का कर्ता हो इस भावना से उसे देखा है जोड़ देना या संपूर्ण दृष्टि सृष्टि का कर्ता हो इस भावना से देखा या जिस परमात्मा ने उसको देखा तर तर जिसने देखा वो देखने वाला तब तक पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया परम पद इस स्थिति से परमात्मा ही है ऐसा देखो व्याख्या में परमात्मा के द्वारा साक्षात की गई साक्षात परमात्मा के द्वारा की गई ब्रह्मा पर्यत सृष्टि को समस्ती सृष्टि कहते हैं देख लो और ब्रह्मा के द्वारा की गई सृष्टि को वृक्ष सृष्टि कहते हैं परमात्मा ने ब्रह्मांड सृष्टि से पहले जल की रचना की उसमें बीज रूप सामर्थ्य को स्थापित किया बीज के समान कांति वाला अंड बन गया अंड मतलब ब्रह्मांड है ना अंडा हो गया अंड बन गया उसमें सभी लोकों के पितामह ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए ये देखना आप ये ससर जादव ताश वीरियम अबासम अग्वर साज्ञ स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह इसको लगाइए आप एव ससर जादव तो क्रिया के कर्ता परमात्मा का ध्यान कर लेना परमात्मा ने आदो करते आदि में पहले पहले मतलब ब्रह्मांड सृष्टि से आदो कर ही रचना की उसमें सामर्थ को स्थापित किया जल में तो जब अच्छा सामर्थ को स्थापित किया और तद कर से हुआ सामर्थ अंडम अगवर हिमम तद करते हुआ सामर्थ अंडम भगवत हिमम करते करतेवर्ण के समान कांडी कांति वाला अंड बन गया वह या सुवर्ण के समान करते सुवर्ण के समान कांति वाला अंडम भगवत की वो ब्रह्मांड हो गया अंड बन गया और वो कैसा था शास्त्रांशु समप्रभम हजारों सूर्यों के समान है हजारों सूर्यों के समान कांति वाला बन गया तस्वीन जगह स्वयं ब्रह्मा स्त्रोकता सर्वोक पिता में सभी लोगों के पितामे ब्रह्मा जी उसनेकट हुए इस प्रकार दृष्टि सृष्टि के पहले जल से ब्रह्मा की उत्पत्ति कही गई है सभी की उत्पत्ति भगवान के संकल्प से होती है ब्रह्मा की उत्पत्ति भी भगवान के संकल्प से हुई है और रुद्रादी के पहले हुई है हृदय गुहा में निवास करने वाले देहा में निवास करके हृदय गुहा में प्रवेश एक मिनट हृदय गुहा में प्रवेश करके निवास करने वाले आदि दे चतुर्मुख को परमात्मा ने देखा किस भावना से या संपूर्ण जनिया मास की, की परमात्मा ने पहले हिरण गर्भ को उत्पन्न किया हिरण गर्भ्रह परमात्मा ने उत्पन्न होते हुए ब्रह्म को देखा हिरण गर्भम पश्चिम जय मानव जय मानव की परमात्मा ने उत्पन्न होते हुए हिरण गर्भ को देखा तो पूर्व में प्राक रूप से कहा गया इस मन से परमात्मा है पूर्वम पूर्व अजात गुहाम प्रवेश ठष्ठम यो भूते विर्प्यत वै तत्व तपसो जातम य पूर्व तपस यू तपसा जाता पूर्व अजात गुहां प्रवेश देखो यूतेपश्य पूर्वम पूर्व अजायत यह पूर्वम तब करते क्या संकल्प किया था ना यह पूर्वम यह करते जो ब्रह्मा पहले जल से उत्पन्न हुआ कैसे उत्पन्न हुआ जल से एक मनुस्मृति का श्लोक था ना उसने बताया था जल के से उत्पत्ति तस्वीन यज्ञ स्वयं ब्रह्म सर्वलोक पिता इस प्रकार उसने बताया था लोक था पूर्वम पूर्वम गया पूर्व अजात तपसा पूर्वम पूर्वम मिला तपसा पूर्व जापसा पूर्व जापय लगाइए या कथ जो ब्रह्म पूर्वम कर्थ पहले है ना तभी प्राणियों से पहले या वृष्टि सृष्टि से पहले या कथ ब्रह्मा की जो ब्रह ब्रह्मा जी पूर्वम वृष्टि सृष्टि से पहले अद्याजा या जल से उत्पन्न हुए तथा आगे देखना कि तपसा पूर्वम जातम तपसा कर्थ है परमात्मा के संकल्प से पूर्वम जातम कर्थ है कि पहले वृष्टि सृष्टि से पहले उत्पन्न हुए है ना नहीं, पहले था, से पहले तो पूर, करना से पहले पहले पूर्वम पूर्वम पूर्वम था से से से से तो करना कि कि तपसा करते करते करते हैं परमात्मा के संकल्प से की जातम उत्पन्न परमात्मा के संकल्प संकल्प से रुद्रादी की सृष्टि से पहले जातम कर प्रवेश करके निवास करने वाले ब्रह्मा का भी शरीर है वो अपने शरीर के हम प्रवेश करके निवास करते हैं निवास करने वाले भूते भी भूत अर्थ इंद्रिय और अंतकरण आदि से युक्त चतुर्मुख को उस ब्रह्मा को यह जिस परमात्मा ने देखा यह जिस परमात्मा ने देखा किस भावना से देखा यह संपूर्ण सृष्टि करता हो इस भावना से देखा तो तत्कर्थ है कि पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया विष्णु का परम स्वरूप है इस मंत्र प्रतिपाद्य परमात्मा ही है भस्त में देखो या पूर्व तब सो जातम अद्भ्या पूर्वम अजात गुवाम प्रवेश अप एव सदास अप, न अठंतर है अवासृजत अपृजत ऐसा दक्षिण भारत के संस्करणों में अपाश्रित उत्तर भारतीय संस्करण स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पिता देखिए यहाँ पर की परमात्मा ने आदो आदो कर से पहले अप्यू सर्ग जल की ही रचना की तो यहाँ पहले किसके पहले ब्रह्मांड सृष्टि से पहले परमात्मा ने ब्रह्मांड सृष्टि से पहले जल की ही रचना की वैसे जल जो है सभी भूतों का उपलक्षण है है ना जल भूतों की रचना किया ऐसा है जाए तो उसमें सामर्थ्य को स्थापित किया तो सामर्थ्य को स्थापित करने से क्या होगा कि हां हाँ तदकर्थ वह कौन वह सामर्थ्य बीजम कर्थ सामर्थ्य वो सामर्थ्य कैसा हुआ सम्रभम हजारो सूर्यो के समान प्रभाव वाला हिमम सुवर्ण के समान नहीं सासांसु करते हजारों हजारों सूर्य सु, है ना नहीं, नहीं अंशु अंशु एक मिनट सहसांशु किरण होता है ना अंशु का किरण होता है तो सांस का अर्थ हो जाएगा सहस्र अंशु है जिसकी मतलब सूर्य अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा अंशु किरण है तो सहस्र जिसके अंशु सूर्य अर्थ हुआ तो शास्त्रांशु समय प्रबंध का अर्थ कर लेना फिर सूर्य के समान कि सूर्य के समान कांति वाला सूर्य के हाँ, में ना कि सूर्य के समान कांति वाला सुवर्ण में ब्रह्मांड बन गया सूर्य के समान कांति वाला सुवर्ण में ब्रह्मांड बन गया तस्वीर कर उस ब्रह्मांड में सर्व लोग पितामह सभी लोगों के पिता ब्रह्मा जी स्वयं उत्पन्न हुए स्वयं प्रकट हुए इस स्मृति में कई रीति के अनुसार अध्या अपादान जल रूप अपादान से उपादान पाठंतर है जल रूप अपादान से बी सृष्टि से पहले जो ब्रह्मा उत्पन्न हुए तम या तम का अध्ययन किया है तम है क्या मंत्र में अध्ययन किया हुआ है हाँ। तब साकार मात्र आदि पूर्वम जाता हूँ संकल्प मात्र से ही रुद्रादी की सृष्टि के पहले पैदा हुए यो देवाम प्रथम पुरस्कार विश्वादी को रुद्रो महर्षि ऋणर्भम पश्चात जयमानी प्रथमम ज्ञातम पूर्वम ज्ञातम करते है कि यहाँ रुद्रादी की सृष्टि से पहले उत्पन्न हुए लगाइए या देवा नाम प्रथमम जो देवताओं में प्रथम है प्रथम कौन है ब्रह्मा है विश्वादि का सबसे श्रेष्ठ है सबसे श्रेष्ठ है और वो पहले हुए है अभी पंक्ति जा रही है, है, कितनी संख्या की? अच्छा, पहले सा था ना? अब लगा ये अपना ये जो मंत्रा रहा है। ये अपना रहा तो यो, यो देवा नाम प्रथमं पुरस्तात्, विश्वादिको रुद्रो महर्षि हिरण गर्भम पश्चिम करते जो परमात्मा विश्वाधिकार मतलब विश्व से अधिक विश्व गीता देखना विष्ट भगवान ने कहा अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाते समय विष्टव्य हम इदम कृष्णम एकांत स्तो जगत तो क्यों नाम कैसा है बोलो तो विष्टव्य हम इदम कृष्णम एकांत स्तो जगत की मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूँ एक अंश से इस तब को धारण करके इसका मतलब संपूर्ण जगत एक अंश में है या एक अंश से धारण करके स्थित है तो जब संपूर्ण जगत को एक अंश से धारण करके स्थित है तो वो जगत से बड़े हो गए ना तो वही है विश्वा यहाँ पर करते हैं कि विश्व से श्रेष्ठ या जगत से श्रेष्ठ है रुद्र रुद्राकर्ष दो प्रकार से कर सकते है की भगवान सबको रुलाने वाले है इसलिए क्या कहते हैं रुद्र किसको कर्मानुसार अथवा रुद्र के अंतरात्मा भी कर सकते हैं रुद्र सबरुद्र को कहते हैं अंतरात्मा कहेगा कि जो परमात्मा जगत विश्वाधिकार है चेतना चेतन जगत से श्रेष्ठ रुद्र की अंतरात्मा और सर्वज्ञ मानसिक अर्थ किया यहाँ पे सर्वज्ञ ये परमात्मा विशेषण सभी है इस सर्वज्ञ अब ये अब ब्रह्मा जी को लाए कैसे लाएंगे कि जायमानम हाँ जायमानम प्रथमम नहीं एक नट, के बाद है ना अब लगाइए दोबारा फिर एक बार यह कहा जो परमात्मा विश्वाधिका करते चेतना चेतन जगत से अधिक या चेतना चेतन जगत से श्रेष्ठ रुद्र रुद्र के अंतरात्मा और महारि करता है सर्वज्ञ परमात्मा ने सर्वज्ञ परमात्मा ने पुरस्ताद जायमानम की पहले पहले मतलब वृष्टि सृष्टि से पहले वृक्ष सृष्टि से पहले, और जय मानम करते हुए देवा नाम प्रथम अच्छा देवताओं में प्रथम देवताओं में आ, देवताओं में प्रथम ब्रह्मा को देखा देवताओं में प्रथम ब्रह्मा को देखा हाँ देवताओं में प्रथम ब्रह्मा को देखा अच्छा कर क्या था से पहले जिए। जिए। और करते उत्पन्न होने वाले देवताओं में प्रथम ब्रह्मा जी को देखा ठीक है इस से क, इस में कही रीति के अनुसार प्रथम उत्पन्न हो प्रथम उत्पन्न होकर अब ये मंत्र लगा रहे हैं कटका हो में भी गुहाम प्रवेश बताया था ना गुवाम प्रवेश नहीं बताया था प्रथम उत्पन्न होना बताया इस रीति में कई रीति से प्रथम उत्पन्न होकर गुहाम प्रवेश गुहा में प्रवेश करके रहने वाले हृदय गुहा में प्रवेश करके रहने, रहने वाले का तो चतुर्मुख और भूते भी कर्त किया है भूतों के सहित भूत अन्य का उपलक्षण है भूत किसका उपलक्षण है दे इंद्री अंताकरण की दे इंद्री तथा अंतरण आदि से युक्त उपेतम करुक्त चतुर्मुख को देखा चतुर्मुख को व्यपस्थित कर देखा किस भाव से या संपूर्ण जगत का कर्ता हो आयम सकल जगत सृष्टा संपूर्ण जगत की रचना करने वाला हो कर इस कर से, इस इस से इस प्रकार कृपा करता कृत्या से रेखा कटाक्षण है ना इस प्रकार दृष्टि से द्रिष्टी, इस दृष्टि से रेखा इस दृष्टि से कठाक्षण का दृष्टि इस दृष्टि से देखा या इस भाव से रेखा यह अर्थ है ये तद में प्राप्त कहा गया परमात्मा का पूर्व में प्राप्त कहा गया परमात्मा स्वरूप पूर्व में प्राप्त कहा गया इस मन से प्रतिपाद्य परमात्मा स्वरूप ही ओम पूर्ण मूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण ओम शांति शांति शांति